संक्षिप्त महाभारत द्रोण पर्व दोनों दलों का द्वंद युद्ध विराट सपौ त्रद्रुप और कैकयादि का वध दुर्योधन और दुशासन की पराजय भीम कर्ण तथा अर्जुन द्रोण का युद्ध संजय कहते हैं महाराज जब रात्र के तीन भाग बीत गए और एक ही भाग शेष रह गया उस समय कौरव तथा पांडवों में बड़े उत्साह के साथ युद्ध होने लगा थोड़ी देर बाद चंद्रमा की प्रभा फीकी पड़ गई और पूर्व के आकाश में लाली घेरता हुआ अरुणोदय हुआ उस समय दोनों सेनाओं के योद्धा अपनी अपनी सवारी छोड़कर संध्या बंदन के लिए उतर पड़े और सूर्य के जप करते हुए हाथ जोड़ खड़े हो गए। इसके बाद कौरव सेना फिर दो भागों में भ्रक्त हो गई और द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को साथ लेकर सोमक पांडव तथा फांचाल योद्धाओं पर आक्रमण किया कौरव सेना को दो भागों में भ्रक्त देखकर श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहांजय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 तब अर्जुन ने कर्ण और द्रोण को लांग कर शत्रुओं के चारों ओर से घेर डाला घेरा डाल दिया वे सेना के मुहाने पर खड़े हो बड़े बड़े छत्रियों को अपनी शराग से दब्त करने लगे किंतु उन्हें कोई भी आगे बढ़ने से रोक न सका इतने में ही दुर्योधन कर्ण और शकुन ने अर्जुन पर बाण बरसाना आरंभ किया परंतु उन्होंने अपने अस्त्रों से उनके अस्त्रों का निवारण करके प्रत्येक को दस दस बाणों से बिन्ला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 उन्हें देखते ही पांडव सेना थर्रा उठी कितनों पर आतंक छा गया कुछ भाग चले और कुछ लोग मन उदास किए खड़े रहे, कितने हो गए कितने ही आश्चर्यचकित होकर देखने लगे, उनमें जो दिलेर थे वे क्रोध और अमरस में भर गए कुछ ओजस्वी वीर प्राणों की परवाह न करके द्रोणाचार्य पर टूट पड़े पांचाल राजाओं में द्रोणाचार्य के सहायकों की अधिक मार पड़ी ये अत्यंत वेदना सहकर भी युद्ध में डटे हुए थे इतने में ही राजा विराट और द्रुपद ने द्रोण द्रोण पर चढ़ाई की द्रुपद के तीन पौत्रों और चैदी योद्धाओं ने भी उनका साथ दिया यद एक द्रोणाचार्य ने तीन तीखे बाणों से द्रुपद के तीनों पौत्रों के प्राण ले लिए इसके बाद उन्होंने चैदी केक संजय तथा मत्स्य देशी महारथियों को भी परास्त किया तब राजा द्रुपद और विराट क्रोध में भरकर द्रोण पर बाणों की वृष्टि करने लगे द्रोण ने उनकी वर, बाण वर्षा रोक दी और अपने सहायकों से उन दोनों को आच्छादित कर दिया अब उन दोनों को क्रोध की सीमा न रही वे भी द्रोण को बाणों से बीहने लगे जब एक द्रोण ने क्रोध और अमर समय कर दो अत्यंत तीखे भल्लों से उन दोनों के धनुष काट दिए, धनुष जाने पर विराट ने दस तोमर चलाए और द्रुपद ने भयंकर शक्ति का प्रहार किया द्रोण ने भी तीखे भल्लों से उन दसों तोमरों को काट कर सहायकों से द्रुपद की शक्ति भी काट गिराई फिर दो भालों से विराट और द्रुपद दोनों का काम तमाम कर दिया इस प्रकार विराट द्रुपद के कई के, पांच साल और तीनों द्रुप पौत्रों के मारे जाने पर द्रोण का पराक्रम देख को बड़ा क्रोध हुआ साथ ही दुख भी उसने महारथियों के बीच में यह शपथ दिलाई कि आज जो द्रोण को जीवित छोड़कर लौटे या द्रोण से अपमानित होकर बदला न ले वह यज्ञ याद करने तथा तो कुआ बावली बनवाने आदि के पुण्य को खो बैठे उसका क्षत्रियत्व और ब्रह्म नष्ट हो जाए संपूर्ण धर्मधारियों के बीच में ऐसी घोषणा करके दून अपनी सेना के साथ द्रोण पर चढ़ाया पांडव और पांचाल एक ओर से पर वर्षा करने लगे तथा दूसरी ओर दुर्योधन कर्ण और शक्नी आदि प्रधान वीर उनकी रक्षा में खड़े हो गए पांचालों ने अपने सभी महारथियों के साथ द्रोण को दबाने का पूरा प्रयत्न किया किंतु वे उनकी ओर आंख उठाकर देख भी न सके उस समय भीमसेन क्रोध में भर अपने बाणों से आपकी वाहिनी में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 इसलिए हम लोग उस महासंहार में कर्ण द्रोण अर्जुन सादेव, दुर्योधन आकाश या अपना शरीर तक नहीं सूझता था ऐसा जान पड़ता था फिर रात हो गई कौन कौरव है और कौन पांडव या पांछाल इसकी पहचान नहीं हो पाती थी उस समय दुर्योधन और दुशासन नकुल सहय के साथ भिड़े हुए थे से ने से लड़ता था और अर्जुन द्रोणाचार्य से ले रहे थे। इन उग्र वाले का संग्राम चलने लगा। ये विचित्र गतियों से अपने रथों का संचालन करते थे वह युद्ध इतना भयंकर और आश्चर्यजनक था कि सभी रथी चारों ओर खड़े होकर उसका तमाशा देखने लगे माध्यमंदन नकुंद ने आपके पुत्र को दाहिने कर दिया और उस पर सैकड़ों बाणों की झड़ी लगा दी फिर तो वहां बड़ा कोलाहल हुआ दुर्योधन भी नकुल को दाह और लाने का उद्योग करने लगा मगर नकुल से उनकी एक न चली उसने बाढ़ बरसा से पीड़ित कर उसे सामने से भगा दिया दूसरी ओर क्रोध में भरे हुए दुशासन ने सहदेव पर धावा किया था उसके आते ही माधुरी नंदन ने एक भल मार कर उसके सारथी का मस्तक उड़ा दिया यह काम इतनी जल्दी में हुआ कि किसी सैनिक या स्वयं दुशासन को पता न चला अब बात दौड़ संभालने वाला न होने से घोड़े स्वच्छंद होकर भागने लगे तब दुशासन को मालूम हुआ घोड़े को तीखे बाकी मार से पीड़ित हुए घोड़े इधर उधर भागने लगे दुशासन जब घोड़ों के रास लेता तो धनुष रख लेता और जब धनुष से काम लेता तो रास छोड़ देता था इसी बीच में मौका पाकर सहदेव उसे ढींझता रहा जब एक कर्ण उसकी रक्षा के लिए बीच में कूद पड़ा तब भीम भीमसेन भी सावधान हो गए और वे तीन भल्लों से कर्ण की छाती में घाव करके गर्जना करने लगे कर्ण ने भी तीखे बाणों की वर्षा करते हुए भीमसेन को रोक दिया फिर उन दोनों में तुम संग्राम होने लगा भीमसेन ने गा मारकर कर्ण के रथ का कुबर तोड़ डाला उसके सैकड़ों टुकड़े हो गए कर्ण ने भीम की ही गभा उठा ली और उसे घुमाकर उन्हीं के रथ पर फेंका किंतु भीम ने दूसरी गदा से उस गदा को तोड़ डाला फिर उन्होंने कर्ण पर एक बहुत भारी गदा छोड़ी परंतु उसने बहुत से बाढ़ मारकर उस गदा को लौटा दी लौटकर वह गदा पुनः भीम के ही हाथ पर गिरी उसके आघात से उनके रथ की विशाल ध्वजा कर गिर पड़ी और सारथी को भी मिर्छा आ गई इससे भीम से उनका बढ़ गया और उन्होंने अपने सहायकों से कर्ण की ध्वजा धनुष और भा, भाथा काट डाले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 जिस जिस उपाय को काम मिलाते थे अर्जुन हंसते हुए उस उसका तुरंत प्रतिकार कर देते थे तब द्रोणाचार्य ने क्रमश्राचुपत वायब्य और वरुण अस्त्र की प्रकट किया किंतु अर्जुन ने द्रोण के धनुष से छूटते ही उन अस्त्रों को दिव्यास्त्र द्वारा शांत कर दिया यह देख द्रोण ने मन ही मन अर्जुन की प्रशंसा की और उनके जैसे शिष्य को पाकर अपने को सभी शस्त्रवे से, से श्रेष्ठ समझा उन दोनों का युद्ध देखने के लिए आकाश में हजारों देवता गंधर्व ऋषि और सिद्धों के समूह एकत्रित थे द्रोण और अर्जुन की प्रशंसा से भरी हुई उनकी बातें भी सुनाई देती थी तदनंत्र द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र प्रकट किया या अर्जुन तथा तो अन्य प्राणियों को संताप देने लगा अब उस अस्त्र के प्रकट होते ही पर्वत वन और वृक्षों से धरती ढोड़ने लगी समुद्र में तूफान आ गया दोनों ओर की सेनाएं भव्यत हो गई परंतु अर्जुन इसे तनिक भी विचित नहीं हुए